रियासत के कुछ लोगों ने उसे सुना, उसकी बात उन्हें समझ में न आई कि वो क्या पहनने की बात कर रहे हैं। लेकिन जालसाजों ने अपनी सिलाई को इतना बढ़ा-चढ़ा के बयां किया कि कोई भी उनकी मुदाखलत न कर सका। बड़े दावे से उन्होंने कहा कि एक दानिश्वर ही उनके कपड़े देख सकता है। मेरी कमीज़ कहाँ ह�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 ان دونوں درزیوں کو ہمارے محل میں حاضر کرو ہم اپنے لیے کچھ پوشاں کے سلوانا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے ہم سب سے اندہ اور بینظیر کپڑے سیتے ہیں بادشاہ سلامت کے لیے بھی ہم آلی کپڑے سیلیںگے. مگر آلی ہمارے کپڑوں میں کچھ خاص خوبی ہے اور وہ کیا ہے सिर्फ तवाना और दानिशमंद अश्लील ही उन्हें देख पाते हैं, बेवकूफ और कम अकल नहीं। बादशाह ने सोचा कि इस बहाने वो अपने खादिमों और सलाहकारों की अहलियत की शनाख्त भी कर लेगा। हमें कुछ रेशमी कपड़े और कुछ रेशम के धागे सिलने के लिए दरकार होंगे। اور کپڑا سلائی کے تمام سازو سامان मुहैया کرا دیے جائیں اور کچھ وقت پوشاک کی تکمیل کے لیے درکار ہوں گے۔ بادشاہ نے ایک بڑی رقم ان کے حوالے کی اور اپنے آدمیوں کو تنبیہ کی کہ کوئی ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ چال نے ریشم کے کپڑے اور دھاگے اپنے خاص تھیلوں میں ڈالے اپنے کمرے میں بنائی کے سازو سامان لگا کر کام شروع کر دیا۔ بس مچھنوی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ उधर بادشاہ کے خادم کپڑے کو لے کے ایک نامعلوم خوف میں تھے۔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 वजीर आजम ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया अगर मैं कपड़े नहीं देख सका तो बादशाह मुझे अपने ओदे से برطرف कर देंगे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 बहुत ही उंदा बादशाह बहुत खुश हो जाता है कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपने दो सलाहकारों को भेजा कि देखकर आएं कि दर्जी क्या कर रहे हैं वो कमरे में पहुंचे दर्जीयों ने उन्हें कपड़े दिखाए और अपने काम की तारीफ करने लगे हमने बहुत ही उंदा नमूना तैयार किया है बादशाह सलामत के लिए वो मायूस बादशाह के पास वापस चले आए। बताओ, हमारा लिबास कैसा लगा? बहुत ही उन्दा बादशाह सलामत। हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेहतरीन कारीगरी कहीं नहीं देखी। बादशाह सलामत जब लिबास आप पहनेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। मरहबा, उनसे पूछा कपड़े कब मुकम्मल होंगे? मैं वो नादिर बादशाह उस कमरे में गया जहां वो दर्जी कपड़ा बुन रहे थे। आपका खैर मकदम है बादशाह सलामत। क्या मेरी पोशाक सिलकर तैयार हो गई? हाँ बादशाह सलामत।, सलामत। हाँ आपका लिबास, लिबास तैयार कर, कर, कर, तयार कर, तयार तयार कर दिया, दिया है। ये रहे।, रहे। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ हवा में उठाएं जैसे कि लिपास उठा रखा हो और अ मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं बादशाह के लिए मुनासिब नहीं? मैं हुकूमत का नुकसान कर रहा हूँ? बादशाह सलामत क्या? आपको हमारी ये पेहत्रिन कारीगरी पसंद आई? जरा इसे गौर से देखिए। अ, हाँ, ये वाकई खूबसूरत है। मुझे ये पोशाक पसंद आई। मैंने ऐसा खूबसूरत चुगा कभी न मेरी ये नई पोशाक कब तक मुकम्मल हो जाएगी? मैं इसे पहनने के लिए बेताब हूँ। बस एक दो दिन और बादशाह सलामत। बादशाह ने उन्हें और दो दिन का वक्त दिया और वहां से चला गया। बादशाह के कुछ सलाकार उन दोनों दर्जियों पर नजर रखे हुए थे। दोनों बगैर धागे के सुई इस तरह चला रहे थे जैसे कपड़े सी रहे هر کوئی بادشاہ کا نیا لباس دیکھنے کے لیے بیتاب تھا دو دن بعد بادشاہ ان کے کمرے میں داخل ہوا کیا میرا نیا لباس مکمل ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت، یہ رہے جب آپ اسے پہنیں گے تو آپ دنیا کے سب سے عظیم شخص نظر آئیں گے یہ رہے، اب آپ اپنا نیا لباس پہن لیجی آلی جہا بادشاہ نے اپنا لباس اتارا اور نیا لباس زیبتن کیا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 उसने नेकर के अलावा कुछ नहीं पहना है हे hey, तुम चुप रहो किसी ने तो सच बोलने की हिम्मत की जो हम लोग नहीं बोल सके तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझ में हिम्मत नहीं है अगर हौसला है तो सच बोलकर दिखाओ बादशाह सलामत ने कुछ नहीं पहना है वो बरहना है बादशाह यह सुनकर सकते में आ गया वो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 तेज कदमों से चलता बादशाह अपने महल में पहुंचा और दुशाला ओढ़कर आइने के सामने बैठ गया वो अपनी गलती पर पछताएमान था किसी ने सच ही कहा है सुनो सब की करो मन की